should talk is the Molson and Tano number 23 ya yeah. न सो धम विजानती दि सुपरस यथा महत्वमी चेछु पंडित परूपति क्षिपम धम्म विजनाती जीवा सुपरस यथा चरती बाधा अमेक्ति नर पापक यम होती कटुक फलम आज सत्संग की कुछ बात करें इन सूत्रों में सत्संग की ही आधार से लाए सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और नहीं अंधे को जैसे आंख मिल जाए या गूंगे को जवान या मुर्दा जैसे जग जाए और जीवित हो जाए ऐसा सत्संग है सत्संग का अर्थ है तुम्हें पता नहीं किसी ऐसे का साथ मिल जाए जिसे पता है तो जैसे तुम्हें ही पता हो गया तो जैसे तुम्हारे हाथ में अंधेरे में मसाला आ गई सत्संग का अर्थ है जैसे तुम अंधकार में हो और अचानक बिजली कौंध जाए रोशनी चारों तरफ फैल जाए फिर चाहे अंधेरा गिर जाए लेकिन तुम दोबारा वही न हो सकोगे तुम फिर अंधेरे में न हो सकोगे अब तुम जानते हो कि रास्ता है अब तुम जानते हो कि मंजिल है सत्संग में न केवल तुम्हें रास्ते का पता चलता है मंजिल का पता चलता है तुम्हें उस आदमी का भी स्वाद मिल जाता है जो मंजिल पर पहुंच गया है तुम्हें अपने भविष्य की झलक मिलती है, तुम जो हो सकते हो उसका सपना जगता है तुम जो नहीं हो पा रहे हो उसकी पीड़ा पैदा होती है सत्संग परम सुख भी परम पीड़ा भी पीड़ा की गंवाया बहुत पीड़ा की अब तक व्यर्थ ही भटके पीड़ा की अब तक चले तो बहुत लेकिन पैर मार्ग पर ना पड़े पीड़ा की जन्मों जन्मों में कितनी यात्रा की और इंच भर मंजिल से दूरी कम न हुई और सुख एक महासुख की भला हम न पहुंचे हों कोई और हम जैसा पहुंच गया भला हम न पहुंचे हो लेकिन पहुंचना संभव है भला हम न पहुंचे हो लेकिन मनुष्य पहुंच सकता है यह भरोसा पीड़ा बड़ी लेकिन सत्संग का सुख उससे भी बड़ा है पीड़ा के उन्हीं कांटों के बीच सत्संग का गुलाब खिलता है फूल खिलता है अपने लिए तुम रोते हो लेकिन अब किसी और के लिए और किसी और में अपने भविष्य की झलक पाकर अपने लिए भी नाचते हो सत्संग कुछ ऐसी बात है जिसका पूरब को पता है पश्चिम को पता ही नहीं वो आयाम पश्चिम से अपरिचित ही रह गया और आधुनिक मनुष्य चाहे पूर्व में हो चाहे पश्चिम में खरी खरी पश्चिम का है पाश्चात्य इसलिए आधुनिक मनुष्य को भी सत्संग का राज चूका जाता है पूर्व में हमने एक अनूठी बात जानी कि कुछ ऐसे राज हैं कि अगर तुम जानने वाले आदमी के पास बैठ भी जाओ तो तुम्हें रूपांतरित कर देते हैं सदगुरु कैटालिटिक है कुछ करता नहीं और तुम्हारे भीतर कुछ हो जाता है उसकी मौजूदगी काफी है उसकी मौजूदगी करती तुम में भर इतना साहस चाहिए कि तुम अपने द्वार दरवाजे थोड़े उसके लिए खोलो तुम में इतना साहस चाहिए कि तुम अपनी आंख को भीच के ना बैठे रहो आंख थोड़ी खोलो तुम में इतना साहस चाहिए कि तुम उसे स्वागत करो कि आओ मेरे भीतर पधारो तुम्हारी तरफ से इतना आमंत्रण और ऐसी रोशनी जो तुमने कभी नहीं जानी अचानक तुम्हारे भीतर उतरने लगती ठीक होगा कहना उतरती नहीं तुम्हारे भीतर जगती है। तुम्हारे भीतर सोई पड़ी थी समान समान से आंदोलित हो जाता है समान समान से आकर्षित हो जाता है समान की समान पर कसे से तो जब किसी व्यक्ति के भीतर रोशनी का सागर होता है तो तुम्हारे भीतर का सोया सागर भी करवट लेने लगता है दूसरे की वासना तुम्हारी वासनाओं को जगा देती दूसरे की कामना तुम्हारी कामनाओं में अंकुरण कर देती दूसरे का कामना मुक्त जीवन तुम्हारे भीतर भी नए आयाम की शुरुआत होती दूसरे का करुणा से भरा हुआ हृदय तुम्हारे भीतर भी क्षण को उन ऊंचाइयों पर तुम्हें उठा देता है जिन पर तुम अभी गए नहीं जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के कंधों पर बैठ के बाप से भी ऊंचा हो जाता है जहां तक बाप को भी नहीं दिखाई पड़ता वहां तक छोटे बच्चे को दिखाई पड़ने लगता है बाप के कंधों पर सत्संग का अर्थ है किन्हीं के चरणों में इतना झुक जाना हीं के प्रति इतना समर्पित हो जाना कि तुम उन कंधों पर बैठने के हकदार बन सको गुरु तुम्हें कंधों पर उठा लेता है लेकिन उस उठाने के पहले जरूरी है कि तुम छोटे बच्चे की तरह झुक जाओ तुम छोटे बच्चे की तरह निर्दोष हो जाओ सत्संग की बड़ी कीमिया है अलकेमी उसका अपना पूरा शास्त्र है बाहर से खड़ा कोई देखता रहे तो उसे पता भी ना चलेगा यह कोई जोर जोर से होने वाली वार्ता नहीं यह तो दो दिलों के बीच होने वाली गुफ्तगु है यह तो दो दिलों के बीच होने वाली फुसफुसाहट है कान इसकी किसी को खबर भी नहीं होती बात कहीं भी नहीं जाती और पहुंच जाती कुछ किया भी नहीं जाता और क्रांति घट जाती बस इतना ही चाहिए कि तुम आंख खोलकर देखने को तैयार हो सदगुरु यानी सत्संग सदगुरु का कुछ और उपयोग नहीं एक अर्थ में सदगुरु बिल्कुल ही गैर उपयोगी है तुम अगर संसार में उसका उपयोग खोजने जाओ तो कुछ भी उपयोग नहीं तुम इसे बेचने जाओ संसार में तो कुछ मूल्य ना पा सकोगे बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं क्योंकि सदगुरु कोई कमोडिटी कोई बाजार की दुकान पर बिकने वाली चीज नहीं वसुता उपयोगिता के जगत में उसका कोई भी मूल्य नहीं सदगुरु का मूल्य निरउपयोगिता के जगत में या उस जगत में है जहां हम उपयोगिता के भी पार उठते हैं अतिक्रमण होता है फूलों के जगत में सुगंधों के जगत में जहां होना ही आनंद है जहां हम किसी और क्षण के नीचे नहीं जीते जहां जीवन एक साधन नहीं परम साध्य है जहां प्रति मोक्ष है मुक्ति है सदगुरु के पास होना सदगुरु का उपयोग है सत्संग का अर्थ है पास होना उपनिषित शब्द का भी यही अर्थ है उपनिषित का अर्थ है गुरु के पास होना उपनिषित की वर्षा हुई उन लोगों पर जो गुरु के पास हो गए उन पर फूल ही बरस गए उनके जीवन में नए चांतारों का आविर्भाव हुआ पास कैसे हो समर्पण की कला सीखो तो सत्संग उपलब्ध होता है समर्पण के बीज से ही सत्संग का फूल खिलता है बुद्ध के ये सूत्र सत्संग के सूत्र है पहला यदि मूल जीवनभर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती रहती जीवन भर साथ कलछी दाल में ही पड़ी रहती लेकिन दाल का रस उसे कभी पता नहीं चलता नसो धम्मम विजानाती दब्बी सुपरअसम यथा ऐसे ही मूड़ वही मूड़ है बस जो सत्संग का अवसर पाके भी वंचित रह जाए ऐसा अपूर्व अवसर मिले और जो कलछी की तरह दाल में पड़ा रह जाए और जिसे स्वाद ना आए मूलता का एक ही अर्थ है कि जो अपने को खोले ना बंद रखे ऐसे मूढ़ तो अपने मन में यही समझता है कि बड़ा होशियार है वो मूढ़ का लक्षण कि वो अपने को होशियार समझता है अपनी होशियारी में ही मरता है होशियारी ही लिडूबती मैंने यही देखा ना समझों को पार होते देखा समझदारों को डूब जाते देखा ना समझी नाव भी बन जाती लेकिन समझदारी तो सिर्फ डुबाती है सिर्फ डुबाती है क्योंकि अहंकार बजनी चट्टान गर्दन से बांध ली तो नदी पार न हो सकोगे अकेले तो पार हो भी जाते बिना नाव के भी पार हो जाते नदी नहीं डुबाती नदी ने कभी किसी को नहीं डुबाया गर्दन में बंधी चट्टान डुबाती और तुम अपनी कुशलता में अपनी समझदारी में बड़ी से बड़ी चट्टानों को ढोने का आग्रह रखते हो तुम्हारी चेष्टा यही है कि तुम परमात्मा में तुम रहते प्रविष्ट हो जाओ बस ये तुम ही गले में बंधी चट्टान यह अहंकार ही ले डूबेगा मूल का अर्थ है जो अपनी समझदारी में अपनों को बचाए चला जाता है थोड़ा समझना क्योंकि थोड़ी ना बहुत मूलता सभी के भीतर है कम ज्यादा हो मात्रा में फर्क हो है तो जरूर तो समझने की कोशिश करना मूलता का अर्थ है तुम सोचते हो कि तुम बड़ी बहुमूल्य चीजें बचा रहे हो कल एक युवती ने मुझे कहा कि वो बगावती है विद्रोही है तो कुछ भी उसे कहा जाए उससे उल्टा करती अब ये मूर्ता का लक्षण हुआ है। लेकिन वो अकड़ी है, उसका ख्याल है उसके पास कुछ बेजोड़ व्यक्तित्व है बगावती है विद्रोही है अहंकार बड़ी तरकी में खोजता है बगावत के आभूषण खोजता है विद्रोह के आवरणों में छिप जाता है अच्छे अच्छे नारे लिख लेता है अपने चारों तरफ उनके बीच सुरक्षित हो जाता है अब यह भी मूलता की बात हुई कि जो भी कहा जाए उसी को हां कहने में कठिनाई मालूम पड़ती है जरूर ना कहने की तैयारी रखो बहुत कुछ जिंदगी में जिसको ना कहना है अगर ना कहना नहीं जानते तो तुम्हारे हां कहने का कोई भी अर्थ नहीं कोई मूल्य नहीं तुम्हारी यहां कचरा है तुम्हारे ना से ही बल आता है शक्ति आती जरूर न कहने की तैयारी रखो लेकिन न कहने की तैयारी का मतलब इतना ही है कि हां कहने की तैयारी में सहयोगी हो नकार अपने आप में मूल्यवान नहीं जरूर घास पात को काटो लेकिन फूलों के बीज भी बो जरूर व्यर्थ को जलाओ लेकिन सार्थक को संभालो भी कंकड़ पत्थर को छोड़ो निश्चित छोड़ना ही है लेकिन हीरो को मत फेंक देना ना कहो लेकिन हर चीज के लिए ना कहोगे तब तो आत्मघात हो जाएगा तुम्हारा इंकार बगावत न हुई आत्महत्या हुई जरूर ना कहो पर तुम्हारी ना तुम्हारे अत्यंत विवेक से निकले विद्रोह से नहीं ना कहने के मजे से नहीं ना कहना है इसलिए नहीं ना कहने के लिए नहीं हां की तलाश में बहुत ना भी कहनी पड़ेंगी हीरों की खोज में बहुत पत्थर छोड़ने पड़ेंगे लेकिन खोज पर नजर रहे ध्यान विधेय पर हो नकार का उपयोग कर लेना है उपनिषित कहते हैं नेति नेति विधि है ब्रह्म को पाने की ना कहना ना कहना विधि है ब्रह्म को पाने की यह भी नहीं वह भी नहीं लेकिन ध्यान रखना खोसते चले जाना यह तो ना कहना तो सिर्फ उपाय है ताकि व्यर्थ को इंकार हो जाए सार्थक बच रहे सार्थक में डुबकी लग जाए अब अगर ना कहना ही जीवन की आदत हो जाए यह जीवन की शैली बन जाए कि तुम हां कहने में असमर्थ हो जाओ पंगू हो जाओ कि हां तुमसे निकल ही ना सके कि हां की गर्दन तुम घोट दो भीतर तो फिर तुमने आत्महत्या कर ली ये फिर मूलता हो गई फिर नहीं ने तुम्हें मारा फिर नहीं तुम्हारी कब्र बन गई फिर तुम नहीं का उपयोग ना कर सके नहीं नहीं तुम्हारा उपयोग कर लिया मत कहो इसे विद्रोह मत कहो बगावत बगावत बड़ी बात है विद्रोह कीमती शब्द है ऐसी क्षुद्रता के लिए उसका उपयोग मत करो यह सिर्फ अहंकार है और अहंकार मूर्ता है मैं तुम्हें ना कहना सिखाता हूं ताकि तुम हां कह सको किसी दिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ना इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि जब तुम हां कहो तो तुम्हारी हां की कोई सीमा न रहे ना जरूर कहो ताकि हां मैं धार आ जाए लेकिन ना पर ही धार मत देते रहना अन्यथा खुद की ही गर्दन काट लोगे कोई और ना कटेगा इससे खुद ही कटोगे लेकिन जिस युवती ने मुझे यह कहा वो अपने को बुद्धिमान समझती है सुशिक्षित है लेकिन सुशिक्षित होने से कहीं कोई बुद्धिमान हुआ अन्यथा दुनिया में इतने बुद्धिमान होते जिसका हिसाब न रहता सुशिक्षित लोग तो बहुत हैं पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं लेकिन पढ़े लिखे होने से साक्षर होने से सुबुद्धि का कोई भी संबंध नहीं निरक्षर होकर भी सुबुद्धि हो सकती है साक्षर होकर भी ना हो अक्सर ऐसा ही होता है कि साक्षर अपनी साक्षरता में ही सुबुद्धि को खो देता है, समझ लेता है कि बस विश्वविद्यालय की उपाधियों में सब ज्ञान मिल गया इसलिए तो संसार में बुद्धों का होना कम होता चला गया है क्योंकि ज्ञान के नाम पर मूढ़ता ने घर बना लिए ज्ञान के नाम पर मूढ़ता ने इतना इंसाम कर लिया है विश्वविद्यालयों की इतनी उपाधियां इकट्ठी कर ली हैं अपने चारों तरफ कि बुद्धत्व के जन्म की संभावना न रही बुद्धत्व के जन्म का पहला सूत्र है अपने अज्ञान को समझना मूढ़ वही है जो सोचता है कि ज्ञानी है और अमूढ़ वही है जिसने समझा कि मैं अज्ञानी हूं अमूढ़ सत्संग को उपलब्ध हो सकेगा मूढ़ दाल में कलछी की तरह पड़ा रहे जीवन भर तो भी उसे कुछ स्वाद ना लगेगा ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनसे मेरा संबंध वर्षों का है लेकिन वे कलछी की भांति ही मुझसे जुड़े रहे उन्हें कुछ स्वाद नहीं लगा उन पर दया आती है उनके लिए आंसू बहते लेकिन कोई उपाय नहीं कल्छी कलछी जब तक वही राजी ना हो बदलने को तब तक कुछ भी किया नहीं जा सकता है। यदि मूल जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती कलछी बड़ी कठोर है सख्त है उसकी शक्ति के कारण ही संवेदना सुनने तुम कलछी के भांति मत रहना सख्त मत रहना थोड़े संवेदनशील बनो अपने चारों तरफ एक परत को मत खड़ी करो उस परत के कारण न तुम रो सकते हो न तुम हंस सकते हो उस परत के कारण तुम्हारा सब झूठा हो गया है प्रमाणिक हो गया है सूर्य उगता है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता फूल खिलते हैं, लेकिन तुम्हारे प्राणों प्राणोसून का कोई संबंध नहीं जुड़ता हवाएं आती हैं लेकिन तुम्हें बिना छुए गुजर जाती परमात्मा हजार हजार ढंग से तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है तुम हजार हजार ढंग से अपने को समझा लेते हो कुछ और होगा कोई राहगीर होगा या कोई भिकमंगा आ गया होगा या हवा का झोंका आया होगा उसकी पगध्वनियां बहुत बार तुम्हारे करीब आती तुम्हारे हृदय की धड़कन से भी ज्यादा करीब उसकी पगध्वनियां है सत्य तुम्हारे तुमसे भी ज्यादा करीब है क्योंकि सत्य तुम्हारा स्वभाव है एस धम्मो सनंतनों लेकिन तुम अपने ऊहा में ऐसे उलझे हो कि जो निकटतम है समीपतम है वो भी सुनाई नहीं पड़ता संवेदनशील बनो सत्संग का पहला सूत्र है संवेदनशील बनो अगर तुम परमात्मा की हवाओं के लिए मुक्त नहीं अगर परमात्मा की सूरज की किरणें तुम पर पड़ती लेकिन तुम अछूते रह जाते हो तो तुम परमात्मा के लिए भी खुले नहीं हो और जब परमात्मा किसी सदगुरु में तुम्हारे बीच खड़ा हो जाएगा तब तुम हजार तरह की व्याख्या कर लोगे तुम्हारी व्याख्याएं ही तुम्हारे और सदगुरु के बीच में दीवालें बन जाएंगी तुम्हारे शब्द तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी आंख पर पर्दा डाल देगी और तुम वही समझ लोगे जो तुम समझ सकते थे सत्संग वहीं चूक जाता है वह समझो जो सदगुरु है वह मत समझो जो तुम समझ सकते हो अपनी समझ को थोड़ा किनारा रखो अपनी समझ को थोड़ी बात दो अपनी समझ को कभी कभी छोड़ भी आए घर जहां जूते उतारते हो वहीं उसे भी उतार आए कभी कभी बुद्धि को छोड़कर भी जियो हृदय से ही कभी कभी प्रेम से ही देखो विचार से नहीं कभी संवेदनशीलता में ऐसे डूब जाओ कि भूल जाओ कौन हो तुम स्त्री या पुरुष गरीब या अमीर काले या गोरे बच्चे या बूढ़े सुंदर या कुरूप बुद्धिमान कि बुद्धिहीन कभी प्रेम में ऐसी डुबकी लगाओ कि ये सब कोटियां भूल ही जाएं। तुम रहो कोई कोटि तुम्हारे आसपास ना हो कोई लेबल न रह जाए कोई विशेषण ना हो हिंदू नहीं मुसलमान नहीं ईसाई नहीं जैन नहीं बस तुम खाली निर्विकार कोरे कागज की भांति तत्क्षण तुम्हारे ऊपर वेद उतरने शुरू हो जाते तुम उपलब्ध हो गए तुम खुल गए उपनिषदों की वर्षा होनी शुरू हो जाती सदगुरु जो कहना चाहता है या सदगुरु का अस्तित्व जो कह रहा है उसे समझने के लिए तुम्हें अपने को जरा अपने से दूर रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो किसी और लोक की खबर लाया है वो गीत लाया है किसी और लोक के वह संप्रदाय लाया है अपरिचित अनजान अग्क ही तुम जरा अपनी परख और समझ को किनारे रखो मिस्र में एक अद्भुत फकीर हुआ जुनून एक युवक ने आकर उससे पूछा मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूं मुझे भी चरणों में जगह दो झुन्नुन ने उसकी तरफ देखा दिखाई पड़ी होगी कलछी। उसने कहा तू एक काम कर खीसे से एक पत्थर निकाला और कहा जा बाजार में सब्जी मंडी में चला जाए और दुकानदारों से पूछना कि इसके कितने दाम मिल सकते वो भागा गया उसने जाके सब्जियां बेचने वाले लोगों से पूछा कई ने तो कहा कि हमें जरूरत ही नहीं दाम का क्या सवाल दाम तो जरूरत से होता है हटाओ अपने पत्थर को पर किसी ने कहा कि ठीक है सब्जी तोलने के काम आ जाएगा तो दो पैसे ले लो चार पैसे ले लो पत्थर रंगीन है पर जुनून ने कहा था बेचना मत सिर्फ दाम पूछ के आ जाना ज्यादा से ज्यादा कितने दाम मिल सकते सब तरफ पूछ के आ गया चार पैसे ज्यादा कोई देने को तैयार ना था आके कहा कि चार पैसे से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं बहुत तो लेने को ही तैयार नहीं बहुतों ने तो झिड़का कटो यहां से सुबह का वक्त ग्राहकों से बात करें कि पत्थर लेके आ गए शाम को आना किसी ने उस उत्सुकता भी दिखाई तो इसलिए कि सब्जी तोलने के काम आ जाएगा एक आदमी ऐसा भी मिला उसने कहा कि कोई काम का तो नहीं लेकिन बच्चे खेलेंगे अब तुम ले आए हो तो चलो चार पैसे ले लो बड़ी दया से उन्होंने चार पैसे देने को कहा है बेचाउ कुरु ने कब तू ऐसा कर सोने चांदी के बाजार में चला जाए वहां पूछा लेकिन बेचना नहीं सिर्फ दाम पता लगाने वो वहां गया वो तो हैरान होकर लौटा सोने चांदी के दुकानदार हजार रुपये देने को तैयार थे भरोसा ही ना आया कहां चार पैसे कहां हजार रुपये बहुत फर्क हो गया लगा कि बेच ही दे जो आदमी दे रहा हजार रुपये फिर दे या ना दे कल बदल जाए पर गुरु ने मना किया था लौट के आया कहा कि अब रोकना ठीक नहीं हजार रुपये देने वाला एक आदमी मिल गया पांच से कम में तो किसी ने मांगा ही नहीं गुरु ने कहा तू ऐसा कर बेच मत देना अब तू जाके हीरे सवार जहां बिकते जोहरी और पारखी जहां है वहां ले जा लेकिन बेचना नहीं है चाहे कोई कितना ही दे तेरे मन में कितना ही उत्साह आ जाए बेचना भर नहीं वहां गया तू तो चकित हो गया वहां तो लोग दस लाख रुपए तक देने को तैयार थे उस पत्थर के वो तो पगलाने लगा कहां दो पैसे और कहां दस लाख कई बार तो मन हुआ कि बेचो और रुपए ले जाओ अब यह आदमी पीछे दे ना दे लेकिन गुरु ने मना किया था लौट के आया गुरु ने पत्थर ले लिया उसने कहा बेचना नहीं सिर्फ तुझे ये बताने को पत्थर दिया था कि सत्य का तू आकांक्षी है इतने से ही सत्य नहीं मिलता पारखी भी है या नहीं नहीं तो हम सत्य देंगे तू दो पैसे दाम बताएगा तू दो पैसे का भी ना समझेगा पारखी हो क्या सत्य तो है और हम देने को भी तैयार हैं लेकिन सिर्फ इतना तेरे कह देने से कि तू आकांक्षी है काफी नहीं हल होता क्योंकि मैं देखता हूं अकल तेरी भारी पैर भी तूने झुक के छुए हैं शरीर तो झुका तू नहीं झुका छू लिए हैं उपचारवश छूने चाहिए इसलिए और लोग भी छू रहे हैं इसलिए झुकना ही तुझे नहीं आता है तो जिन हीरों की यहां चर्चा है वो तो झुकने से ही उनकी परख आती तो पहले झुकना सीख गया एक दूसरी दुनिया है सत्संग की और बाहर से तुम जाकर देखोगे एक सदगुरु के पास किसी को सत्संग करते तुम्हें कुछ भी समझ में ना आएगा क्योंकि ये भाषा और एक अंकड़ पत्थरों का मामला ही नहीं तुम सब्जी मंडी में रहते हो या बहुत हुआ तो सोने चांदी की दुकान चलाते हो लेकिन यह किन्हीं और ही लोग की बातें हैं और इनके लिए इतना तो झुक जाना जरूरी है कि करीब करीब मिट ही जाओ इसलिए जीसस ने कहा है जो मिट जाएंगे वे बच जाते हैं और जो बचाएंगे अपने को मिट जाते हैं। बचाना अपने को मुड़ता है फिर तुम कलछी हो जाते हो तुम जिस दुनिया में जीते हो उस दुनिया को तुमने अपना घर समझा सदगुरु कहते हैं सराएं यह दुनिया एक सरा है इसको आखिर छोड़ जाना है अगर दो चार दिन आकर यहां ठहरे तो क्या ठहरे लेकिन तुम्हारा सारा जीवन दृष्टिकोण तुम्हारे देखने का ढंग इस दुनिया को सब कुछ मानकर चलता है जन्म और मौत के बीच तुम्हारा सब कुछ सदगुरु का जन्म के पहले और मृत्यु के बाद सब कुछ तुम्हारा सब कुछ जन्म और मृत्यु के बीच में है ये जो थोड़ी सी सरायें है जहां दो दिन ठहरे तो क्या ठहरे यही तुम्हारा सब कुछ सराए की भाषा ही तुम्हारी एकमात्र भाषा है शाश्वत की तुम्हें कोई अनुभूति नहीं और सदगुरु बात करता है तुम्हारी उस समय जब तुम पैदा भी ना हुए थे और बात करता है तुम्हारी तब जब मौत घट जाएगी और फिर भी तुम होोगे सनातन की शाश्वत धर्म की अमृत की तुम मृत्यु में डूबे खड़े हो मृत्यु से तुम्हारी एकमात्र पहचान जीवन को तो तुम जानते ही नहीं तो तुम सदगुरु को कैसे जानोगे जो महाजीवन तो तुम कल्छी की भांति पड़े रह जाओगे मूल यदि जीवन भर भी सदगुरु के साथ रहे तो भी धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कलछी दाल के रस को नहीं जानती सदगुरु में मृत्यु भी है अमृत भी मृत्यु क्योंकि तुम जैसी ही देह भी वहां है और अमृत भी क्योंकि तुम्हें जिस आत्मा का पता नहीं वो आत्मा वहां अभिव्यक्त हुई है अपने हजार हजार रंगों में उस आत्मा का इंद्रधनुष अनंत के छोरों को छू रहा है तुम जैसा भी है सदगुरु तुमसे भिन्न भी एक जाम में गोली है बेहोशी और होशियारी सर के लिए गफलत दिल के लिए बेदारी अगर तुमने सिर से ही समझने की कोशिश की तो तुम सदगुरु के पास से और भी मूर्छित होकर लौटोगे हो सर के लिए गफलत है दिल के लिए बेदारी और दिल के लिए होश जाग जाना है अगर तुम सदगुरु के पास सिर के साथ ही गए सिर लेके गए सिर से ही सदगुरु को आगमन हुआ तुम्हारे भीतर और आना जाना चला सिर ही खुला रहा और हृदय बंद रहा तो तुम और भी गफलत से भर के लौटोगे और भी बेहोश होकर लौटोगे तुम और भी पंडित होकर लौटोगे वैसे ही तुम काफी ज्ञानी थे तुम्हारे ज्ञान में थोड़ी मात्रा और बढ़ जाएगी ऐसे ही तुम काफी जानते थे अब तुम और होशियार हो जाओगे सदगुरु के पास जाकर तुम थोड़ी सूचनाएं और इकट्ठी कर लोगे जानकारियां इकट्ठी कर लोगे थोड़ा शास्त्र ज्ञान बढ़ जाएगा तुम और कुशल हो जाओगे तुम्हारी खोपड़ी और थोड़ी बजनी हो जाएगी नाव में और थोड़े पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे गर्दन पर और थोड़ी चट्टान लटक जाएगी डूबना आसान हो जाएगा पार होना और मुश्किल हो जाएगा शास्त्रों को सिर पर रखे कभी कोई पार हुआ है तुमने कभी सुना कि पंडित कभी मोक्ष को उपलब्ध हुआ हो पंडित से मेरा अर्थ है जिसका सिर भारी पंडित से मेरा वही अर्थ नहीं जो बुद्ध का बुद्ध के समय पंडित शब्द अभी भी विकृत न हुआ था अभी भी उसका अर्थ था प्रज्ञावान जागा हुआ पंडित का वही अर्थ था जो बुद्ध का अर्थ है अब तो पंडित का अर्थ है जिसने उधार जूठन इकट्ठी कर ली है इधर से उधर से कचरा इकट्ठा कर लिया है कचरे की ही संपत्ति का ढेर लगा के उसके ऊपर बैठ गया है उधार से कभी कोई पार हुआ नकद चाहिए अनुभव तो अगर तुम पंडित हो तो तुम ऐसे हो जैसे चिकना घड़ा हो वर्षा होती है छूता नहीं सब बह जाता है एग्जाम में घोली है बेहोशी और होशियारी सर के लिए गफलत है दिल के लिए बेदारी कहां से लोग इस पर निर्भर मुझे सुनते हो तुम कहां से सुनते हो सिर से सुनते हो मस्तिष्क से सुनते हो विचारों से सुनते हो या निर्विचार से ध्यान से प्रेम से श्रद्धा का द्वार खोलते हो मेरे लिए या विचार का अपने भीतर देखना दोनों झरों के संभव है